परजन्य रूप से बरसने लगते हैं भाशार्थ जिस समय देवापि शंतन उपर कृपा करता हुआ उसका पुरोहित होकर यज्ञ कार्य करने के लिए उद्यत हुआ तथा वह देव प्रसिद्ध और सुखप्रद वृष्ट का वर्षक बृहस्पतिका स्तवन ध्यान करने लगा उस समय प्रसन्न होकर बृहस्पति ने उसे आश्वासित किया भाशार्थ हे अग्नि जिस तुझे आष्टशीर्ण देवाधि नाम से मानों ने शुद्ध पवित्र होकर स्तुति स्तोत्र से श्रेष्ठ रीति से प्रज्वलित किया है वह तू सभी देवों का सहयोग पाकर वृष्टि बादल को प्रेरित कर भाशार्थ हे अग्नि पहले के ऋषि जन स्तुति स्तोत्रों से तेरे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 और रथों के साथ सहस्रों पदार्थ तेरे लिए आहुति रूप में समर्पित हैं हे वीर उनसे तू अपने नाना रूपों को बढ़ा प्रकट कर हमसे प्रार्थित होकर द्विलोक से हमारे लिए वर्षा कर भाषार्थ हे अग्नि ये ९०० हजार गायों को जल वर्षा करने वाले इंद्र को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 बहुत जल प्रदान करो, नवन नवनवतितम सुक्तम भाषार्थ, हे इंद्र, बुद्धिमान तू हमें अत्यंत पूज्य, सदैव वृद्धि होने वाला, प्रशंसनीय, कल्याणमय धन हमारी उल्लँट के लिए प्रदान करते हो। उस बलशाली इंद्र का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हमें क्या देना होगा? उसके लिए वृत्तराशक वज्र बनाया गया है, और � वह इंद्र तेजस्वी विद्युत् नामक आयुध से युक्त होकर यज्ञ में सामगान सुनने के लिए जाता है तथा बलयुक्त होकर वह विस्तीण एवं फलोत्पादक यज्ञ में बैठता है वह विमान में बैठे मर्दों के साथ शत्रु को पराजित करता है आदित्यों के सातों भ्राता इंद्र की माया इस यज्ञ में संभावित नहीं होती भ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 प्रसरण शील एवं वेग से बहने वाली जल धाराओं को स्रेष्ठ धान्ययुत भूमियों में प्रदान करता है, जहां उन भूमियों में पादरित रथाद्व से रहित वेगवान नदियां जलों को घृत की भांति बहाती हैं। भाषार्थ, वह इंद्र स्वयं दाता, महान एवं अनिंद है, तथा वह स्वास्थ्यान से रुद्र मरुतों के साथ यह क्योंकि मैंने शत्रुओं के धन का हरण कर लिया है तथा उनको रुलाया है भाषार्थ उस ही सभी के स्वामी इंद्र ने अत्यंत गर्जना करने वाले दास का दमन किया था उसी ने छह आँखों वाले और तीन शिरों वाले स्वच्छता के पुत्र विश्व रूप का संहार किया था। नामक ऋषि ने इंद्र के तेज से बढ़कर लोहे की भात तीखे नखों वाली अंगुलियों से वराह का संहार किया था। भाषार्थ वह श्रेष्ठ पुरुष द्रोही एवं हिंसाकारी मानों का नाश करने के लिए मारक अस्त्र को प्र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 इंद्र जब स्वयं अपने संपूर्ण शरीरों से सोम के पास जाता है, तब वह शेन पक्षी की भांति लोहे के सदृश तिष्ठन एवं दृढ़ पाद में शत्रुओं का संघार करता है। भाषार्थ वह इंद्र अपने बलशाली शस्त्रों से महान शत्रुओं को भगा देता है।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 उस समय इंद्र के स्तोत्रों से बल संपन्न उषज्ज के पुत्र रिजश्वा ने वज्ज से पिप्रु नाम के असुर के जोस्त को विदेंद किया तथा शपथ्रों के नगरों पर हमला करके उन्हें नष्ट किया भाषार्थ हे बलशाली इंद्र इस प्रकार तुझे बहुत हवि देने की कामना से पैदल चलकर मैं वंब्र तुम्हारे पास आया हूँ आने वाले इस � तथा अन्न बल एवं उत्तम गृह आदि संपूर्ण वस्तुएं प्रदान कर नवमो नुवाकः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 भासार्थ सर्वतिरक सूर्य देव हमारे सरलता चाहने वाले एवं अभिषेककर्ता यजमान को पाक से युक्त अन्न प्रदान करें जिससे हम देवों को संतुष्ट कर सकें और उन्हें भूषणवत हों सर्व कल्याण कारी अदिति देवी की हम याचना करते हैं। भाषार्थ इंद्र हमारे प्रतिदिन आनंदित रहें। राजा सोम हमारे स्तोत्र सुनें, जिससे सर्व मित्र का ईश्वर का दिया हुआ प्रिय धन हमें प्राप्त हो। सर्वोत्पादक अदित की हम प्रार्थना करते हैं। भाषार्थ इंद्र प्रशंसनीय सामर्थ से हमारे यज्ञ की रक्षा करता है। हे और यगीय श्रेष्ठ विचारशील बुद्धि युक्त एवं बुद्धिमान इंद्र हमारा पालक पिता है वह हमें सुख दे सर्वगाहिणी आदित्य की हम प्रार्थना याचना करते हैं भाषार्थ तेजस्वी इंद्र का ही निश्चय से श्रेष्ठ रीति से संपादित एवं देवों का हितकारक बल अग्नि हमारे यज्ञ में है वह देवों की स्तुति